लगभग 40 वर्ष पूर्व की घटना है श्रीधाम वृंदावन में एक संत घूमते थे उन्हें देखकर कोई यह नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं संत जी आ रहे हैं बाबा जी आ रहे हैं ना, वे एक ही बात कहते थे जज साहब आ रहे हैं उन्हें देखकर हर कोई कहता जज साहब आ रहे हैं जज साहब एक महात्मा ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों बोलते हैं तो उन संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि पहले ये जज ही थे दक्षिण भारत के किसी कस्बा नुमा छोटे से शहर में जज के पद पर थे और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव गांव में रहने वाला एक केवट वो इतना सरल था इतना सरल कोई भी पूछता केवट भैया वो बात कैसी है तो केवट कहता रघुनाथ जी जाने मैं तो कुछ नहीं जानता इतना सरल लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला कोई कुछ भी पूछता भैया रघुनाथ जी जाने मैं तो नहीं जानता कुछ रघुनाथ जी जाने केवट के दो बेटे एक बेटी बेटी विवाह के योग्य सयानी हुई बेटों ने कहा कि पिताजी गांव के साहूकार सेठ जी से रुपया उधार ले ले विवाह के बाद चुका देंगे हम लोग कमाई करेंगे ठीक सेठ जी के पास गया 200 रुपए उधार लिया ब्याज की दर तय हो गई भाइयों ने बहन का विवाह किया बेटी घर से विदा हुई पिता के घर के लिए केवट ने भी घर छोड़ दिया श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा बस उसको तो रघुनाथ जी ही सब कुछ जाऊ जाऊ कहात जी चरण तुम्हारे जग का को नाम पतित पावन जग कही अतिदीन ओ रे हो जाऊ तजि चरण तुम रहता झाड़ू लगाता रघुनाथ जी का दर्शन करता आनंदित रहता बेटों ने कमाई की पैसा केवट को लाकर दिया पिताजी जिनसे उधार लिया है वापिस करें केवट गया सेठ जी को रुपया वापिस दिया ब्याज दिया सेठ जी ने रसीद लिख ली हिसाब किताब चुकता पाई पाई से पैसा प्राप्त केवट को दी रसीद पढ़ो क्या लिखा है केवट बोला मैं कुछ नहीं जानता रघुनाथ जी जाने सेठ के मन में पाप आ गया ये रसीद हमें दे दो ये कागज हमें दे दो और दूसरे कागज पर कुछ ऐसे ही लिख कर दिया पानी ले आओ वो पानी लेने गया कागज बदल दिया केवट जो कागज लेकर आए उसमें ऐसे कुछ लिखा था रघुनाथ जी के चरणों में रसीद समझ के कागज को रखा फिर अपने कक्ष की आलमारी में रख दिया और प्रसन्न रहने लगा सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना क्या करना क्या करना बिकर फिर क्या करना क्या करना क्या करना बिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम बिकर फिर क्या करना सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना पितुरभवर श्री जान की मैया पितुरभवर श्री जान की मैया फिर क्यों परेशान हो भैया फिर क्यों परेशान हो कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना इसी भाव में रहता केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था और सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया इन्हीं जज साहब तारीख पर केवट उपस्थित हुआ जज साहब ने कहा केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था हाँ हुजूर लिया था दे दिया हा दिया साहब कोई प्रमाण है ये रसीद साहब ने देखा बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम रुपया दे चुके हो कि वो ढोने लगा हुजूर माई बाप हम तो इसी को सब कुछ समझे थे जज साहब को दया लगी अच्छा रो मत तुम ये बताओ जब तुमने सेठ जी को रुपया वापिस दिया तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था केवट उसी सहजता में बोला कि हमारे और सेठ जी के बीच में उस समय सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था उसने लिया रघुनाथ जी का नाम और जस साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे अच्छा तुम जाओ अगली तारीख को आना जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम अब चपरासी पूरे गांव में घूमे मजे की बात रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था वहां किसी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है चपरासी बोला वही बताओ मंदिर पर गया पुजारी जी बाहर बैठे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सी, कर रहे थे और जो चपरासी ने देखा पुजारी जी से बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है पुजारी जी बोले हाँ तो ले लो अब पुजारी जी ने जो देखा कि सम्मान मन में सोचने लगे जब भगवान ने मंगाई ही लिया है तो हम वापस काहे को करें हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी हैं और सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रखते हुए पुजारी जी ने कहा कि वाह प्रभु क्या लीला है भक्त जो न कराए सो थोड़ा आपके लिए मुकुट कई बार आया पोशाक कई बार आई हार कई बार आए अरे पैजनी करधनी कई बार आई होगी लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा केवट से कहा तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया वहां केवट बोला जब सब जगह रहते तो वहां भी थे झूठा काय को लिखा दिया अब रघुनाथ जी जाने हरिबिन संकट कौन निबारे हरिबिन कही के, के द्वारे या नाथ की राज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, तुम्हारे। हरि बिन संकट को एक ही भरोसा जाएगी लाज तुम्हारे जाएगी लाज तुम्हारे नाथ मेरो बिग दे जाएगी लाज तुम दयालु सुने जब ते तब ते मन में कछू ऐसी बसी है जाओ टेरू कहा और जाऊं कहा बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है तेरह ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कोई और जसी है ए हो मुरारी पुकारि अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है जाएगी लाज तुम्हारी नाथ में बिगरे गो जाएगी लाज तुम्हारी वह निश्चिंत रहता अब रामजी जाने मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी की तरफ देखे बर्तन मांजे तो रघुनाथ जी की तरफ देखे जीवन ऐसा बस राम जी के चरणों में समझ तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा केवट तुम जाओ अदालत में ताकि समय से पहुंच जाओ अब रही रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने केवट तो प्रणाम करके चला गया दूसरे दिन सवेरे सवेरे पुजारी जी आज जल्दी जागे स्नान किया भगवान को स्नान कराया नई पोशाक पहनाई बड़ी जल्दी कुछ बनाकर भगवान को भोग लगाया सोच रहे थे आज भगवान को पहली बार बाहर जाना है कपड़े अच्छे होने चाहिए कुछ खा पी के जाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे लेकिन आंखों में आंसू भरकर यही कहते जाइए जरूर उसका आपके अलावा और कोई नहीं है आंसू भरकर पुजारी जी प्रार्थना कर रहे हैं। उधर केवट पहुंचा अदालत में जिस साहब ने कहा केवट तुम्हारे गवाह कहां है केवट बोला हुजूर वो तो सब जगह रहते हैं। यहीं कहीं होंगे यहीं कहीं होंगे बुलवाओ चपरासी को आदेश हुआ चपरासी ने कहा रघुनाथ हाजिर हैं रघुनाथ हाजिर हैं रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं हाजिर हैं ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं तो क्या देखा चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है लड़खड़ाते हुए एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए आ रहा है वहीं से इशारा कर रहा है कि आ रहा हूं चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह दुपटी फटीसी सीस बांधे धर धाए हैं हाथ माह छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये माल माथे पर रोरी चारू चंदन चढ़ाए हैं साहब के सामने बिनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जो गवाह बने आए साहब के सामने बिनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने आए केवट ने प्रणाम कर लिया सेठ जी चौंके कि ये कौन जज साहब ने कहा रघुनाथ जी आपका ही नाम जी केवट ने रुपया वापिस कर दिया हाँ कोई प्रमाण है सेठ जी ने खुद रसीद लिख ली थी बेईमानी आ गई मन में दी नहीं केवट को सेठ जी को यहीं रखा जाए इनकी बैठक में रखा हुआ रजिस्टर मंगाया जाए उस रजिस्टर में वो रसीद अब तक सुरक्षित है सर्वांतरयामी भगवान से क्या छिप सकता था चपरासी को भेजा गया रजिस्टर मंगाया गया और रसीद मिल गई सेठ जी दंडित हुए केवट भाई जित बरी हुआ गवाह महाराज तो चले ही गए थे अपने चैंबर में जब सामने केवट को बुलाया केवट एक बात पूछे हा पूछे हो जो ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं केवटने का हुजूर जहां हम रहते हैं तो तुम कहां रहते हो जा रघुनाथ जी रहते हैं? तो तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो? अरे गांव एक ही जगह के एक ही जगह के कौन है ये तुम्हारे गांव के अरे सरकार पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल होता है अरे ये वो हैं जिनका मंदिर है मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे थे और मंदिर इन्होंने बनवाया हो ऐसी हैसियत नहीं दिख रही थी केवट ने कहा हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं मंदिर में विराजमान हैं ये अब जज साहब चौंके चपरासी को बुलाया चपरासी कांप रहा था हुजूर जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे वो ये नहीं था जब सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे रोते रोते बंगले पर गए लोगों ने पूछा क्या बात है रो क्यों रहे हो तो उन्होंने यही कहा सुक सारद नारद शेष गणेश सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे सोई आज बनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे जो सुख सनकादिक के ध्यान में नहीं आए वे भगवान आज केवट की गवाही देते रहे तो किसी ने कहा कि आप रोते क्यों हैं खुश होना चाहिए और गए तो दुख क्या वे तो जाते ही सुख धोखे दर्द दिए को भयो दुख ना ही न जो तज जाते रहे दुख तो केवल एक बात का है बड़ी बेअद भी हो गई आज उनके विरुद्ध कुर्सी पे बना कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे कुर्सी पे मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ेगा वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे ऐसा भाव भरा रोते नहीं, पद से इस्तीफा दे दिया साधु बनकर वृंदावन आ गए वृंदावन आकर भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे सड़क पर बाहर से ही धूल माथे पर चढ़ा लेते क्यों यही सोचते थे आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं कहे बोझ इतना इसे मैं, मैं उठाने के काबिल नहीं हूं तेरी मेहरबानी को भुलाया तेरा नाम मेरी जवा पे न आया खतावार मैं गुनाकार हूं मैं खतावार हूं मैं गुना गार हूं तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं कैसे दामन में फैलाऊ आके जो अब, तक दिया, जो अब तक, तक दिया है वही कम नहीं है जो अब तक दिया है वही कम नहीं है कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं ये कर्जा कर चुकाने के काबिल तो गया हूं मगर जानता ज्ञान तो गया हूं मगर जानता हूं चालीस वर्ष पहले तक ब्रज ब्रजवीथियों में उनका दर्शन होता था यह सत्य घटना है इस युग की घटना है